भागवत कथा महात्मा सूत जी कहते हैं यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले परीक्षित ने कहा हरिदास उद्धव जी आप निश्चिंत होकर भागवत कथा का कीर्तन करें इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें सूत जी कहते हैं परीक्षित का यह वचन सुनकर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 इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर एक महीने तक यहाँ श्रीमद्भागवत कथा का रसास्वादन कराऊँगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य धाम में पहुँचाऊँगा सूत जी कहते हैं उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा चिंता से व्याकुल हो उठे उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया राजा परीक्षित ने कहा हे तात आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलियुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूँगा मगर श्रीमद्भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी मैं भी आपके चरणों के शरण में आया हूं, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए सूर्य जी कहते हैं उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले उद्धव जी ने कहा राजन तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार भी चिंता करनी नहीं चाहिए क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद्भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं वे ही तुम्हें श्रीमदभागवत की कथा सुनाएंगे इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है राजन उस कथा के श्रवण से तुम रजेश्वर श्रीकृष्ण के नित्यधाम को प्राप्त करोगे इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद्भागवत कथा का प्रचार होगा अतः राजेंद्र परीक्षित तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो सूत जी कहते हैं उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए इधर वद्र ने भी अपने पुत्र प्रतिभाू को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को सांस ले उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट एक महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा वद्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएँ भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान के नृत्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यावहारिक जगत से तत्काल अंतर ध्यान हो गए वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में वृंदावन काम्यवन आदि वनों में तथा वहां के दिव्य गावों के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं सूद जी कहते हैं जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा